भय छोड़कर बूंद सागर को मिलने को निकल पड़ी और आप कहते हैं कि शास्त्र से कुछ भी ना होगा यह आप कैसी अटपटी बात कहते हैं मैं अभी शास्त्र नहीं मैं अभी जीवित हूं तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम शास्त्र के करीब नहीं हो बुद्ध जब बोले तब धम्म पद शास्त्र नहीं था तब धम्म पद सा था तब धम्म पद में श्वास प्राण चलते थे हृदय धड़कता था खून बहता था तब धम्म पद जीवित था कृष्ण जब अर्जुन से बोले तब गीता गुनगुनाती थी नाचती थी तब शास्त्र नहीं था शास्त्र तो सास्ता के जाने के बाद बनता है शास्त्र तो समय की रेत पर छोड़ी गई लकीरें सांप तो जा चुका रेत पर निशान रह गया है मैं अभी शास्त्र नहीं हूं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 उससे ज्यादा मूल्यवान तो ये जो जीवन का विराट शास्त्र है यह है वृक्षों के हरे पत्ते कहीं ज्यादा जीवन थे पक्षियों के गीत खिले हुए फूल कहीं ज्यादा जीवन थे इनसे सुनना तो शायद कुछ समझ में आ जाए मुर्दा किताब को कान के पास रखकर सुनोगे वहां से कोई आवाज थोड़ी आएगी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 मास गुरु के बैठ जाना सत्संग बैठे बैठे हो जाता है तुम ठीक कहते हो कि अंकुरित हुआ है बीज सुनते सुनते देखते देखते पढ़ते पढ़ते अकेले पढ़ने से यह ना होता है मुझे सुनते हो मुझे देखते हो मुझे पीते हो तो फिर पढ़ने में भी तुम अपना ना डालोगे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 तो तुम उसे कैसे बदलोगे थोड़ा सोचो तो थो। तुम में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम अपने ढंग से जी सको तो तुम्हारे उन महात्माओं से तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति ना होगी जो तुम्हारे अनुयायी है उसको खोजना जहां बगावत हो जहां जिंदगी अपनी मौज में हो और जो अपने ढंग से जी रहा हो तो शायद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 ब्राह्मण तो हैरान हुआ उसने पूछा गुस्ताखी माफो तो क्या आप पशु पक्षी हैं बुद्ध ने कहा नहीं तो उसने कहा आप मुझे मजबूर किए दे रहे हैं ये पूछने को तो क्या आप पत्थर पहाड़ हैं पौधा वनस्पति हैं बुद्ध ने कहा नहीं तो उसने कहा फिर आप ही बतलाएं आप कौन हैं क्या हैं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 इसलिए ब्राह्मण जानो कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं मैं जाग गया मैं बुद्ध हूं वे सब सोए होने की अवस्थाएं थी कोई सोया है वनस्पति की तरह देखते ये जो अशोक के वृक्ष खड़े ये अशोक के वृक्ष की तरह सोए हैं बस इतना ही फर्क है तुम में और इनमें तुम आदमी की तरह सोए हो ये अशोक के वृक्षों की तरह सोए कोई पहाड़ पत्थर की तरह सोया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 आश्चर्य मैं तो निकला था मृत्यु की तलाश में और जीवन के दर्शन होंगे यह मैंने सोचा ना था मेरा जीवन अत्यंत दुख से भरा है जीवन बड़ी पीड़ा है तथागत ने कहा सच है जीवन पीड़ा है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 कास उतनी ताकत ध्यान को पाने में लगा दो तो ध्यान अभी हुआ और धन तो कभी भी ना होगा और हो भी जाएगा तो भी कुछ ना होगा हुआ तो बराबर न हुआ तो बराबर धन कितना ही हो जाए तुम निर्धन रहोगे बुद्धत्व का अर्थ है घनीभूत ध्यान सघनीभूत ध्यान ध्यान पर ध्यान परत पर परत ध्यान की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 दुनिया में तीन तरह के लोग हैं एक जिन्होंने तलाश ही नहीं की जिन्होंने पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूं इनकी संख्या बड़ी है इनकी ही भीड़ भाड़ है इन्हें अपना पता नहीं है और ये चले चले जाते और ये लाख तरह की तमन्नाएं करते हैं लाख तरह की दर्शनाएं करते हैं उन्हें ये भी पता नहीं कि मैं कौन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 जिसने पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूं वो ग्रस्त संसारी जिसने पूछा कि मैं कौन हूं वो संस्त और जिसने जान लिया कि मैं कौन हूं वो बुद्ध वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया ये तीन अवस्थाएं संसारी की अवस्था सन्यासी की अवस्था बुद्ध की अवस्था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 अनुसंधान में लगो तुम बुद्ध जैसे बनने की कोशिश मत करना नहीं तो बुद्ध कभी नहीं बन पाओगे तुम तो स्वयं बनने की कोशिश करोगे तो बुद्ध बन पाओगे इसे ख्याल रखना यह भूल बहुत हो जाती है कभी सौभाग्य से कोई आदमी खोज में भी निकलता है तो यह एक झंझट खड़ी हो जाती वो नकल में पड़ जाता है बुद्ध बन जाऊं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 गो दोहासन में बैठे थे उकड़ू शब्द न लिखने पड़े क्योंकि उकड़ू बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या कर रहे थे तो जैन उन्हें शब्द खोज लिया गोदोहासन वो उकड़ू नहीं लिखते क्योंकि उकड़ू जरा अजीब सा लगता है कि महावीर कर क्या रहे थे उकड़ू बैठे मलमुत्र विसर्जन करने गए थे क्या कर रहे थे उकड़ू कहे के लिए बैठे थे तो उन्होंने विचारों में अच्छा शब्द खोज लिया है अब उकम शब्द जतता नहीं तो गो दोहासन जैसे गऊ को दो वक्त कोई बैठता ऐसे बैठे थे अब गऊ दो रहे थे दोह तो लिया परमात्मा को न उस क्षण में कोई जानता नहीं किस घड़ी कैसी अवस्था में उठते बैठते कि चलते बुद्धत्व घटेगा कोई आसन नहीं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 ईसाइयों ने कन्फेशन की बड़ी अद्भुत प्रक्रिया खोजी उसका मूल्य यही है हर धर्म ने दुनिया में कुछ न कुछ बात दी है विशेष बात दी है ईसाइयों ने जो विशेष बात दी है वो कन्फेशन है कैथोलिक धर्म ने जो बड़े से बड़ा अनुदान दिया मनुष्य जाति को वो कन्फेशन स्वीकार कर लेना अंग्रेजी में कहावत है टू इर इज ह्यूमन भूल करना मानवीय है तो कुछ आश्चर्य नहीं कि कभी चोरी कर ली हो इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होगी मनुष्य चोरी करते मानवीय है कभी ऐसी घड़ी आ जाती करनी ही पड़ती मानवीय है अंग्रेजी की कहावत अच्छी है कि टू इट इज ह्यूमन बट अधूरी है आधी है टू कन्फेस इज डिवाइन तब पूरी हो जाएगी स्वीकार कर लेना दिव्य है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 ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने कभी ना कभी किसी न किसी कारण किसी न किसी ढंग से चोरी ना कर ली हो लेकिन जिसने स्वीकार कर लिया उसने चोरी की भी सीढ़ी बना ली उसने चोरी को भी लिटा दिया मंदिर की सीढ़ी पर और उसके ऊपर चढ़ के मंदिर में प्रवेश कर गया मार्ग का पत्थर सीढ़ी बन गया स्वीकार करो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 बीती ताही बिसार दे बीती गई होती तो प्रबल भाव ना उठता स्वीकार करने का पूछ, पूछा है कृष्ण प्रिया तो ऐसे में आप क्या मार्गदर्शन देंगे मैं तो हमेशा ही प्रबल भाव के पक्ष में हूं जो प्रबल भाव उठे उसे दबाना मत और जब ऐसा शुभ भाव उठ रहा हो तब तो दबाना ही मत तब तो उसे प्रकट करना इससे तुम्हारी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 अपना आत्म अपमान है अपनी आत्मा का इतना दलन और अपमान करना उचित नहीं तो ना तो किसी के मालिक बनना और ना किसी के गुलाम बनना ऐसा जो आदमी है उसको मैं संन्यास्त कहता हूं और ऐसी दशा लाने के लिए तुम्हें मन से धीरे धीरे पार जाना ही होगा मन कहीं ना कहीं उलझा देगा अन्यथा मन किसी न किसी तरह की राजनीति में डुबा देगा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 और राजनीति समाप्त हो संसार समाप्त संसार राजनीति का फैलाव और राजनीति समाप्त हो आवागमन समाप्त पांचवा प्रश्न जीवन दुख है भगवान बुद्ध का इस बात पर इतना जोर क्यों है क्या जीवन सचमुच दुखी दुख है दुख के सिवा उसमें और कुछ भी नहीं जीवन दुख है इसलिए बुद्ध का इतना जोर है कि जीवन दुख है यह जोर इसीलिए है कि तुम इतने मूर्छित हो कि दुख में पड़े हो और तुम्हें दुख नहीं दिखाई पड़ता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 अभी तो जरा उत्सव मना लेने दो तो, बंधनवार लगाने तो बैंड बाजा बजाने तो हम तो विवाह करने जा रहे हैं और आप रास्ते में खड़े चिल्ला रहे हैं कि जीवन तो खे अरे विवाह तो हो जाने दो तो। जल्दी क्या है आएगा बुढ़ापा आएगी मौत तब देख लेंगे इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा कि बुढ़ापा दुख है बुद्ध ने जन्म से शुरू किया बुद्ध ने कहा जन्म तो खे बुद्ध ने यह नहीं कहा कि मृत्यु दुखे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 तुम्हारा जीवन दुख है मेरा जीवन दुख नहीं है और तुम्हारा जीवन दुख है यह तुम्हें दिखाई पड़े तो ही तुम मेरे जीवन की तरफ चल सकोगे नहीं तो नहीं चल सकोगे अब तुम समझना बुद्ध के साथ बहुत अन्याय हुआ है पश्चिम में तो बुद्ध पर बहुत किताबें लिखी गई उन सब में बुद्ध को पैसीमिस्ट निराशावादी लिखा है कि आदमी दुखवादी यह आदमी दुख ही दुख की बात करता है ये कथा सब दुख है आदमी तो निराशा पैदा कर देता वो है, वो सब ब्रांड बातें गलत है बुद्ध दुख की बात करते हैं इसलिए नहीं कि दुखवादी भूल चूक हो गई पश्चिम में समझने वालों की पश्चिम में दुखवादी हुए हैं तो उन्होंने सोचा कि आदमी भी दुखवादी है पश्चिम में दुखवादी हैं जो कहते हैं दुख है सौपिनहार कहता सब दुख है मगर वह दुखवादी है वो कहता है इस दुख के पार कोई उपाय ही नहीं है दुख से छूटने की कोई संभावना ही नहीं दुख के अतिरिक्त कोई होने की व्यवस्था ही नहीं ये दुखवादी है और सांपिनहार को भी ये भ्रांति है कि वो बुद्ध से प्रभावित वो बिल्कुल भी बुद्ध से प्रभावित नहीं वो बुद्ध की बिल्कुल विपरीत बात कह रहा है उसने बुद्ध के चार आरिसत समझे नहीं बुद्ध कहते हैं दुख है दूसरा आरिसत दुख के कारण अकार नहीं है दुख अगर अकार हो तो फिर मिटाना मुश्किल है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 तुम डॉक्टर के पास गए और उसने कहा कि तुम्हें टीबी और तुम भागे कि आदमी दुखवा दी इसने हमको टीबी बता दी हम तो वैसे ही परेशान है और अब इन्होंने टीबी बता दी किसी तरह अपने को बुला रहे थे किसी तरह अपने को चला रहे थे अभी इस आदमी और मुसीबत खड़ी करती तुमने पूरी बात ही ना सुनी वो ये कह रहा था कि हाँ क्षय रोग है क्षय रोग के कारण है क्षय रोग के कारणों से छुटकारे के लिए औषधियां और छह रोग से छूट गई अवस्था भी है तुमने तीन सत्य सुने ही नहीं पहले सत्य पर ही स्वापिनहार उलझ गया और उसने मान लिया कि वो बुद्ध को समझ गया ऐसे ही जियापाल सात्र है पश्चिम में जो कहता है कि सब दुख है अर्थहीन विषाद ही विषाद जीवन संताप ही संताप तो पश्चिम को ऐसा लगता है कि बुद्ध वही कह रहे हैं जो स्वापिनहार कहते हैं और सात्र कहते नहीं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 बुद्ध का इतना चिल्लाना करुणा के कारण बुद्ध देखते हैं कि तुम्हारे भीतर सुख की महावर्षा हो सकती है और तुम दुख के कीड़े बन गए हो इसलिए चिल्लाते बुद्ध दुखवादी नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन का सुख छीनना चाहते सुख तो है ही नहीं छीनेंगे भी क्या बुद्ध तुम्हारे जीवन का यथार्थ तुम्हें बता देना चाहते ताकि तुम्हें यथार्थ चुभने लगे छाती में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 दिया नहीं जा सकता तुम ले लो तुम तो ले लो मेरे दिए ना हो सकेगा नदी बह रही है तुम पीना चाहो पी लो नदी छलांग लगा के तुम्हारे ओंठों को ना छू सकेगी नदी बहती रहेगी तुम पर निर्भर है झुक जाओ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 तो भी वो कहते कि ना मैं सन्यासी हूं ना ग्रस्त हूं वो कहते मैं बुद्ध हूं बुद्धत्व की घटना में कहा संसार और कहां सन्यास संसार बीमारी है तो सन्यास औषधि है लेकिन जब बीमारी चली गई तो तुम औसत की बोतल भी तो फेंक आते ना कचरे घर में उसको संभाल के थोड़ी रख लेते हो या लाइन्स क्लब को दान कर उसका करोगे क्या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 वह तो कभी बंदी था ही नहीं उसका बंदी होना उसकी आरजूमिनते मित्रों मजिस्ट्रेटों से जेलर से प्रार्थनाएं सब स्वप्न थी वह सांप भी स्वप्न ही था जिसने उसे काटा पर उसमें अन्य वस्तुओं से थोड़ी सी भिन्नता थी उसने उसे जगा दिया जागने पर वह सांप भी असत्य हो गया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 रखना दोनों ही असत्य हैं इसलिए ग्रस्थी से निकल के संयस्थ में इस तरह मत उलझ जाना जैसे ग्रस्थी में उलझे थे ध्यान तो यही रखना कि एक दिन इससे भी जाग जाना है यह स्मरण बन ही रहे एक दिन ध्यान से भी मुक्त हो जाना है एक दिन जब तप से भी मुक्त हो जाना है। एक दिन तो ऐसी घड़ी आने जहां सिर्फ बुद्धत्व रह जाए शुद्ध दिया जलता रह जाए जरा भी धुआं ना हो कुछ और शेष ना रह जाए शून्य में जलती हो ज्योति उसका कोई रूप रंग ना रहे कोई आकृति ना रहे कोई ढंग ना रहे सब कोठियों के पार सत्य का आवाज है उस सत्य को ही हम निर्वाण कहते हैं